संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कविता चिड़िया चींची करती आती चिड़िया चींची करती जाती चिड़िया उड़ती उड़ती आती चिड़िया उड़ती उड़ती जाती चिड़िया यही जेए कहीं सुस्ताती चिड़िया फर से है और जाती चिड़िया अपने बोल सुनाती चिड़िया मीठा मीठा गाती चिड़िया दाना दा लेकर ले जाती, जाती चिड़िया दाना लेकर आती चिड़िया पानी पीने आती चिड़िया पानी पीकर जाती चिड़िया तिनका तिनका लाती चिड़िया घर है एक सजाती चिड़िया बैठ तार पर जाती, जाती चिड़िया लहरों को छू जाती चिड़िया टहनी एक हिलाती चिड़िया झूल उसी, उसी पर जाती चिड़िया फुर ऐसी है उड़ जाती, जाती चिड़िया फुर ऐसी है उड़ आती चिड़िया दूर दूर तक जाती चिड़िया यहीं कहीं मंडराती चिड़िया सबका मन बहलाती चिड़िया मीठे बोल सुनाती चिड़िया उड़ती उड़ती, उड़ती उड़ती आती चिड़िया उड़ती उड़ती जाती चिड़िया अभी आप, आप सुन रहे, रहे थे प्रयाग शुक्ल की बाल कविता, कविता चिड़िया वाचक स्वर पर, भारती परिमल